की माया हुई अविद्या माया हुई वो अविद्या माया बड़ी ही दुष्ट है दुष्ट है कि दुष्ट वो दुष्ट है। तो वो कहते दुष्ट आदमी इसका तात्पर्य क्या होगा तो दोषों का भंडार है तमाम उसमें दोष है इसलिए उसे दुष्ट कहते हैं तो ये कहते हैं कि ये माया जो है यह अविद्या माया है ये दुष्ट है माने इसमें अनेक दोष रहे हैं दोष ही दोषों का रहेगा। भंडार जब तक लगती है तब तक, तक उन दोषों से ही गिरा रहेगा उसमें गुण नहीं आने पाएंगे दोष रहेंगे तो एक दुष्ट अतिशय गुरु दुख का दुखा के साथ में एक और लगाया अतिशय गुरु का सबसे ज्यादा दुख रहने तो वाली बस ये अभिद्वी माया है अगर विचार करते हैं आज आध्यात्मिक के अनुसार तो अगर किसी व्यक्ति को हो, दुख होता है तो दुख का तात्कालिक कारण पाप पाप का तात्कालिक कारण अशुभ कर्म अशुभ कर्म का तात्कालिक कारण अज्ञान अज्ञान के कारण व्यक्ति अशुभ कर्म में प्रवृत्त होता है इसलिए अज्ञान जो है वो तो परंपरा से दुख का दुख अज्ञान होगा तो व्यक्ति को दुख भी होगा इसलिए कहते हैं एक दुष्ट अतिशय दुख रूप और ये अज्ञान हो जाए तो नाना प्रकार के जितने दुख हैं वो सब दुख इसी अज्ञान से उत्पन्न हो जाए तो सबसे ज्यादा दुखदायी ये अविद्या माया है और अविद्या माया के ऊपर जो तय हैं उसको अभी थी मैं और मोरूरते माया जीव बस की जीव निकाया उसी के लिए यहां पर कहा कि एक दुष्ट अतिशये मैं और मेरा तेरा सही आदि में अहंकार होना और उसके बाद फिर तो दूसरे लोगों को मेरा तेरा करके कहना ये सब जो है व्यक्ति को दुख देगा अब किसी व्यक्ति को अहंकार है अपने देहाभिमान है अब दूसरा व्यक्ति द्धिक उस व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं देता उससे नमस्कार नहीं करता उससे हेलो हेलो नहीं करता तो वो क्या कहेगा बड़ी बार ध्यान नहीं दिया, बड़ी तरफ ध्यान नहीं मेरी उपेक्षा कर मेरी परवाही नहीं की मेरी परवाह नहीं मैं इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति संसार में एक ही व्यक्ति अद्वतीय और उसकी इतनी उपेक्षा अब उसको जिस प्रकार की उपेक्षा का दुख लग रहा है, है? वो कहां क्या रहा है और देखो परंपरा इसकी ढूंढो खोजबीन करो इसका किस इसके भीतर क्या है अब दूसरे व्यक्ति संसार में इतने लोग हैं किसकी किसकी इच्छा करेंगे किसका किसका आदर सत्कार करेंगे किसकी किसकी तरफ ध्यान देंगे एक व्यक्ति को उपेक्षा नहीं होगी दूसरे को हो दूसरे व्यक्ति तीसरे को किसी न किसी को शिक्षा कहीं ना कहीं हो अब ये लोग किसी व्यक्ति ने इच्छा की वो दुख तो का तो बस अध्यात्म विद्या इससे बड़ा कोई अज्ञान जब ये कोई तो कहे कि दुख का है तो कोई दूसरा व्यक्ति है हमारे दुख का है तो उसके कारण दुख हो रहा है या किसी परिस्थिति के कारण दुख हो रहा है या किसी वस्तु के कारण हमें दुख हो रहा है तो इससे ज्यादा कोई घोर अज्ञान ही नहीं है सबसे पहला अज्ञान यही है कि व्यक्ति अपने दुखों का कारण स्वयं अपने आप को नहीं समझता अपने दुखों का कारण किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु परिस्थिति इत्यादि को समझता अनेक स्तर है अज्ञान के अज्ञान तो यह भी है कि आत्मा का स्वरूप नहीं परमात्मा का स्वरूप ज्ञान का नहीं वो भी अज्ञान है लेकिन यह अज्ञान तो बिल्कुल प्रारंभिक व्यक्ति को जो दुख होता है वो तो बहुत अच्छे तरह से रख करके याद करना चाहिए रोज अभ्यास करना चाहिए कि जब कभी मन में दुख आता है तो इस दुख का कारण हमारे ही पाप है अच्छा। कोई दूसरा कारण हमारे ही पाप हैं जिसकी कारण ऐसी परिस्थितियां आई यह कारण लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार किया या तनाव बिगड़ा जो कुछ हुआ उसका प्रभाव हमारे चित्र पड़ा वो पाप की दुर्बलता है पाप ने हमको ऐसा दुर्बल बना दिया कि हम दुखी हो रहे तो हैं और ये लेकर भूल गया कि हम अपने पापों के कारण दुखी है मानव माया ने भेज लिया अविद्यालय और उसका कारण फिर किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को मानेगा यदि कोई आध्यात्मिक साधना प्रारंभ कर तो फिर कहते हैं ये पहला पाठ पहला पाठ मान इससे सिंपल बात कोई नहीं है अगर इतनी बात भी कोई व्यक्ति नहीं तबर सका तो फिर आगे चलकर करके क्या आध्यात्मिक क्या सीखेगी क्या नहीं सीखेगा ये कर्म सिद्धांत की बात है यहाँ देखते हैं ना ये कर्म सिद्धांत की तो हमारी साधना यहीं से अधर्म से स्वधर्म स्वधर्म से दुर्ग इत्यादि आगे बढ़ती है तो यहाँ जो व्यक्ति का अधर्म है अधर्म के कारण पाप है पाप कारण शुभ और शुभ का व्यक्ति अनुभव कर रहा है तो इसका अनुभव का कारण ये पाक है कि उस पाप है पाप का कारण उसने अशुभ कर्म किए हैं इस बात को अगर वो नहीं जानता कि ये कैसे समझेगा कि धर्म का क्या फल है क्या होता है ज्ञान क्या होता है अगत्य क्या होती है उपासना क्या होती है वो जो तो सब दिल्ली में केवल भगवान है तो कृष्ण मन अब तो उसका तो तो तो तो तो कुछ नहीं हो इसलिए कहते हैं ये कि एक दृत अतिशय दुख रूपा ये सब दुख रूप में माया है दुख रूपा का नाम दे दिया संसारे क्या है क्या है बस यही जो है है यही मेरा तेरा करके जो ये इसी का नाम संसार है। और संसार संसार में जीव पला है और उसी संसार का है। मेरे मेरा ही तेरा उसके लिए बंधन किया और उसमें चपड़ा किया है तो एक तो कहते जाकर जीवन पड़ा तो ये दूसरी माया जो है वो जो कहा था कि लग मन जायी सो सब जाने माया भाई जहां तक इंद्रिया मन बुद्धि है और जहां तक इनकी गति है वो सब माया है उसको ये चाहिए ये सब रचना माया की है उस माया ने रचना की है कैसे रचना की है अपने गुणों से गुण गुना सत्र उस माया ने अपने सत्रस्तमी इन तीन गुणों के द्वारा समस्त जगत की रचना की एक रचयी जग सम जगत की रचना हुई करती तो जगत में जितना जगत जगत का आता वो, उसी जगत में शरीर उसी जगत में प्राण उसी जगत में मन बुद्धि ये सब ज्ञान इंद्रिया ये सब ये तमस सत्र माया में ये यहाँ से आई जगत से लेकर के आंतरिक जगत तक के साथ आत्मा के नीचे से लेकर की सब ये माया में रचना माया की रचना है।, तो है और सब जगत के अंतर्गत सब आता है तो यही चाहिए जब गुण बस जाके गुण बस जाके माने ये माया के अम गुण हैं और उन गुणों के द्वारा भी जब माया विस्तार करती नाना रूप बताकर वस्तुएं बन गई ये इन्हीं प्रकार की माया कैसे बना देती तो माया की तीन गुण है उनका सम्मिश्रण ही उन तीनों गुणों को रचना कर देने में समर्थ है उस से करती है और ये जो माया है सारे जगत में फैली हुई है चाहे दोनों प्रकार की माया है चाहे वो जगत की रचना करने वाली हो चाहे विद्या माया हो आकर है कैसी प्रभ निजी बलता के इसकी, इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है इसके मूल में विद्यमान परमात्मा परमात्मा की शक्ति से ये मिथ्या माया भी सत्य तक भाषित होती है और समझ की रसना करती है तो ये बता दिया कि माया यदि इतनी प्रबल माया है और माया तो इतना विस्तार भी है लेकिन तो भी मिथ्या है मिथ्या होकर के भी इतनी सामक तो लोग दाग ये प्रश्न करते हैं कि अब तो माया मिथ्या है तो उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई मिथ्या वस्तु में तो कोई ताकत नहीं होती तो उदाहरण दिखाते हैं कहते तो देखो मिथ्या वस्तुओं में तो शक्ति होती है और मिथ्या वस्तुओं में तो शक्ति कहाँ होती है ये खोज करके देखो जैसे किसी व्यक्ति ने रस्सी को सर्प समझ लिया तो रस्सी किसी को तो काट सकती है न किसी को मार सकती है न किसी को बड़वा सकती है लेकिन जब उसने स्थान पर सर्ग समझ लिया तो सर्प तो भाती है मिथ्या है काल्पनिक है लेकिन वो मिथ्या है वो तो व्यक्ति को खड़ा करता है परेशान करेगा उसी को आएगा भी भय भी उत्पन्न करेगा बुखार भी आ जाएगा हाथ पैर भी कांपने लगेंगे <क्ष्ण> उसके जो है वो ये लगेगा कि बस अब साथ में हमें काट ही लिया है अब हम मर ही जाएंगे इस प्रकार का बस उसे जो वो उसको छा जाएगा ये काल्पनिक सब भी ये सब करने में समर्थ तब तो जैसे जो है मिथ्या सब जो ये सब करता कर सकता है इसी प्रकार की मिथ्या माया भी ये सब समस्याएं उत्पन्न कर सकती है इसी उदाहरण से समझ एक होता है राग एक होता द्वेश अगर हम सर्प को द्वेश का उदाहरण मानिए कि हम सर्प को समझ गए तो सदा उत्पन्न आत्मा है द्वेश उत्पन्न हो गए तो माया ये राज उत्पन्न कर देती है राज उत्पन्न करने के लिए दूसरा से स्तंभ विदान उसी को दिया जाता है कि जैसे किसी ने को जानी समझ लिया रास्ते में चला जा राशि पड़ी हुई थी तो उसको लगा ये तो चांदी का रुपया पड़ा हुआ है अब ये जहां चांदी के रुपये का दंड हो जाता है उसके मन में क्या उसकी प्रतिक्रिया होगी कि <स्थिति> अच्छा पढ़ा करके सर उठा गए तो उसके प्रति राज उत्पन्न प्राप्त करने की इच्छा होने <स्थिति> तो यज्ञ रुपया लिखा है लेकिन वो भी राज उत्पन्न कर देता है यज्ञ लिखा है तो भी देश कर देता है तो राजदेश है कहा माया माया लिखा है लेकिन वो राजदेश उत्पन्न करती है और जो और जो मानसिक राजदेश उत्पन्न हुआ बस उसी को समझ लेत्मक प्रवृत्ति ही संसार है संसार की परिभाषा तो याद है ना दे तो देखो राजदेश संसार क्या है राजदेश संकुल इसी का नाम हो गया संसार इसी का नाम बहुत हो गया जिसके ये बार-बार विचार करना चाहिए इसमें हैं, तो इस प्रकार की माया का विस्तार क्या है उसकी रचना कितनी है वो भी देखें और दूसरी बात ये माया का लक्षण किस तो प्रकार का है, कैसे इसका अपना कोई बल नहीं है माने ये मिथ्या है अब यहां माया के संबंध में थोड़ी बात कही लेकिन रामचंद्र मानस, मानस में माया का वर्जन बहुत है अगर आप इकट्ठा करें तो आपको पचासों चौपानियां के ऊपर माया के ऊपर मिल जाएंगे बालकांड से ही शुरू हो जाती है तो माया, माया का। माया को वहीं से देखते हैं हम जो लोग पहले पहले बालकांड पहला पाप करते हैं उसको यम माया विश्वमकिलम माया का नाम वहीं से शुरू हो जाता है उस माया ने सारे विश्व की रचना की ब्रह्मा विष्णु महेश के जो तैय है वो भी माए के कारण थे सुरस्त्र का जो भेद है वो भी माया के कारण थे वही से शुरू कर देते हैं बताना आखिर करते हुए चल करके तो काल के में तो गौर को माया के संबंध में बहुत विस्तार हो दो दो। दो है बताया। तो माया, के तो में। माया, के माया तो समझना तो सब प्रकार से तो माया का वर्णन है माया का तो स्वरूप क्या है माया का तो कार्य क्या है संस्कार क्या है जीव के ऊपर माया का प्रभाव क्या है सृष्टि की रचना में माया का प्रभाव क्या है अभी कल कुछ और परसों देख रहे थे इसी में अगर से ही माया का काम दिखा रहे थे कि देखो ये सारी सृष्टि क्या है ये जैसे गुलर का वृक्ष है तो गुलर का वृक्ष माया रूपी गुलर के वृक्ष में ये गुलर के फल रूपी ब्रह्मांड लगे हुए समन्द्र माया का विस्तार करना है जैसे माया क्या है एक गुलर के विशाल वृक्ष की तरह से और उस जितने भी ब्रह्मांड है एक ब्रह्मांड में अग्रेज ब्रह्मांड है वो सब जितने ब्रह्मांड में लोग लाल ये माया जरूर पेश करता है ये सब माया सबकी सभी है तो एक फल पठन करा लागे की कथा है कि वो काल जो है इन फलों को खा जाने वाला है वो काल करता है भगवान परमात्मा जो वो सर्वोपरि पर माया है है माया का वर्णन नहीं हो सकता तो भी वर्णन किया जाता है और यदि व्यक्ति माया के अज्ञान के कारण से व्यक्ति माया के अधीन होने के कारण से कभी कभी व्यक्ति को ये भी लगता है कि भाई माया की बातें मत कर स्वयं माया जो है वो जो व्यक्ति अविद्या में है और माया में पड़ा हुआ है उससे अगर माया की चर्चा करो कि माया मिथ्या है चक देने वाली है दुख देने वाली है तो कल ये बातें मत करो अच्छी नहीं लगती, है। अगर, अच्छी नहीं लगती है। अगर अच्छी नहीं लगती तो भीतर बैठे कौन प्रतिक्रिया कर रहा है ये माया की प्रवृत्ति है जो अपना दोष सुनना नहीं चाहती माया जी तो गरीब है और वो माया यह नहीं सुनना चाहती कि हमारी तो निंदा करो तो क्या कि भाई माया की बातें मत करो <coughs> माया को मिथ्या मत कहो माया को मिथ्या भी नहीं सुनना चाहते इस समस्त जगत माया में है मिथ्या है अयोध्या आने को तो कष्ट दे रही है तो भीतर से प्रतिक्रिया रिएक्शन होता है भीतर से मत बोलो ऐसा एक कहते लिए एक जगह चौदह जगह गुण बस जाके प्रभु प्रिय नहीं निज बलता के ज्ञान मान जहां एक ब्रह्म समान सममाही अब ये ये तो माया की बात हुई और अविद्या और अब्ञान की बात हुई अब ये ना है तो ज्ञान क्या है तो सारा माया हट जाए और जब माया हट जाए तो माया हट गए तो, तो क्या क्या हट गया इंद्रियों का कार्य हट गया मनुबुद्धि का, का कार्य हट गया उनसे जो कुछ उपलब्ध होने वाला नाना है वो भी हट गया सम माया हट हाँ गई अविद्या हट गई तो यह समाया का विस्तार सभी किनारे हो गया समिट गया अब क्या रह गया अज्ञान रहा अज्ञान रहा तो ज्ञान के प्रकाश में क्या रहा बस एक ब्रह्म समान सममानी एक ब्रह्म ही सर्वत्र है उसके अतिरिक्त तो कहीं कुछ है नहीं अगर ये सूझने लगे ये चित्त में बैठ गया है एक ब्रह्म ही सर्वत्र है ब्रह्म के तो कहीं कुछ नहीं है माने ही है। माने वही है ब्रह्म ही ऐसा बात आ गए तो कहते हैं अब ज्ञान में पहुंचे अब उसका अब स्वामी जी भी जैसे बार बार उदाहरण देते रहते हैं स्वप्न का और जागृति का वो कहते हैं कि स्वप्न में कुछ सो रहे हैं तभी तक स्वप्न का विस्तार दिखाई देता है नाना प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती है उसमें कोई वस्तु तो अपनी दिखाई देती है कुछ प्राई दिखाई देती है कुछ लाभ दिखाई देता है कुछ हान दिखाई देता है कुछ सुख होता है कुछ दुख होता है कुछ बनता है कुछ गुबरता है और लेकिन आखों के बनी तो क्या है हम बताओ स्वप्न में से क्या है कुछ नहीं सपने जैसी कोई वस्तु नहीं सब समिट गया सब ग्रहित हो गया सदलीन हो गया जागने पर सपने नाम की कोई बस रहेगी गई इसी प्रकार कोई व्यक्ति अविद्या से जागे मोहन शासन शोभन रहा देखें सपन एक प्रकार ये लोग भी की मदद जान के मतदान सोरे तो नाना प्रकार का स्वप्न दिख रहा है स्वप्न के समान है। अगर इसमें से जाग जाए जाए जाता है ऐसे ये में से निकल सब साथ हो जाए एक मात्र ब्रह्म दिखाई दे वही विद्यमान है और उसके अत कुछ नहीं तो कहते हैं अंधे ज्ञान हुआ ज्ञान की अवस्था में नाना कभी तो दिखेगा माया का दुस्तार नहीं देखेगा नहीं रहेगी मेरा तेरा नहीं रहेगा रहेगा क्या बस एक ब्रह्म समान ब्रह्मान सर्वत्र एक ब्रह्म ही है एक, एक अब इसके माना यह है कि ऐसे हो जाने के बाद में क्या जगत दिखाई नहीं देगा अपना सही नहीं दिखाई देगा में नहीं आ क्या तो कहते तो हैं कि ब्रह्म ज्ञान कोई तो ऐसा नहीं कि जब शरीर सन्नष्ट हो जाता है और मन बुद्धि नष्ट हो जाते हैं तभी ब्रह्म भाव को तो प्राप्त होता है अरे शरीर ही रहता है तो भी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो भी ज्ञान की तो उत्पत्ति हो जाती है लेकिन उस समय ये दिखाई देता है कि जहाँ जो कुछ है उसमें ब्रह्म ही सत्य है और बाकी तो सब भाषमा और सब कुछ इसलिए बाक्य समय ऐसी ब्रह्म समान समान माने होमोटीनियस वन जिसमें की कि कहीं किसी प्रकार का विभाजन नहीं भेद नहीं अखंड एक भी भी माया की सृष्टि का आभाष है मृग मरीचिका तो है तुलसी मरी सारे जगत को माया में दिखाने के लिए मृग मरीचिका का उदाहरण देते हैं जैसे मरुस्तर में जाओ तो वहां जल अलग कुछ नहीं है लेकिन जल भाषित होता है वहाँ बालू हो सूखी बालू हो बालू गीला पर भी नहीं है पानी के तो बाल दूसरी रही लेकिन वहां दिखाई देता है पानी पानी बिल्कुल बालू से विपरीत रक्षण वाला जल वो वहां पर भरा हुआ सर्वगर की तरह से दिखाई देता है बस ऐसे ये एक सर्वत्र विद्मान है उसी में ये नाम रूपात्मक समस्त विस्तार ब्रह्मांड का सूर्य नक्षत्रे पृथ्वी शरीर मन बुद्धि के द्वारा ये सब नाना तो दिखाई देने वाला मृत मरीचिका की तरह से दिखाई देता गोस्वामी जी का ये भी कहना है कि देखो जो लोग ये सब अभ्यात्मव विद्या को नहीं सीखेंगे बल्कि अपने रामचंद्र मानस के प्रसंग में कहते हैं कि जे ये इचार न मायर मानसो कायर कल काल दिगो जो लोग इस रामचरित मानस में अपने मन को नहीं धोएंगे जे ये बारे में मानस धोए इस सरोवर में आओ गोपी लगाओ अपने मन को बार बार साफ करो इसमें जितने विकार भरे हुए हैं इनको सबको दूर करो और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं पे कायर कलकाल विगो वे लोग कायर और कलकाल काल विगोय मैंने कल काल ने ढर लिया के चक्कर में गए हैं वो उनको गजीट रहा है, कलकार उनको करेगा। प्रसिद्ध निरत रविकर इंद्र के दुखारी ये कहते रविकर जैसे कोई घा देख करके मृद पशु हो उसको जल समझ करके प्यासा पशु हो उस जल को पीने के लिए उसके पीछे दौड़ता रहता है इसी प्रकार से फ्री हैं मृग जिम जीव दुखा ये सब जीव इसी प्रकार संसार में भटकते रहेंगे हा हाय करते रहेंगे कई दुष्ण शांति उसको मिलेगी उनका दुष्टान कोई मृग मरीचिका कर समर्थ जगत मृग मरीचिका बर अगर आपके मृग मरीज का भी सत्य मानो हो आप कहोगे चाहे तरह लोग कहते हो मृग मरीज का मित्र है मित्र है लेकिन हम तो उसे सत्य ही समझते हैं क्योंकि सत्य दिखाई देती है इसी प्रकार के हम जगत को फिर भी सत्य मानते हैं चाहे तनाव क्या कहो चाहे तना कहो लेकिन हमें तो आपों से दिखाई देता है इसलिए जगह सत्य है हम तो इसे सत्य ही मानेंगे तो मानेंगे तो मानते रहो फिर यही मृग जु मृी उसका परिणाम यही होगा कि हा हाय करते रहो रहो इससे चुपकारा चुकाने वाला तो ज्ञान के माने है ये सब सबका सब उसका आपवान हो ये सब के सब जैसे सपना दूर हो जाता है इसी प्रकार से समस्त जगत का राजदेश समाप्त हो जाए ये समय ये सब, सब समझ में आ जाए भीतर से इसके नाम रूप मात्र इत्या प्रतीत मात्र है इसमें और कुछ नहीं एकमात्र धर्म ही जो चेतन से काम अपने आप अपने अंदर करते हैं जो अन्य विद्यमान चेतन स्वरूप तत्व तो है यही ब्रह्म है और यही सर्वत्र विद्यमान है उसके अतिरिक्त तो कहीं कुछ नहीं दे समान समान है देश धर्म समान स्वाभिमान ही और देखो एक बात सबसे पहली बात यह और और मान में दोनों में विरोध है ज्ञान मान जहाँ एक मान से तात्पर्य ज्ञान मान मिलते हुए शब्द थे इसलिए मान से मान के माने अभिमान कहो या अहंकार कहो ये जब अहंकार व्यक्ति में न हो अभिमान व्यक्ति में न हो तभी ज्ञान यदि अहंकार है तो चांदता कहते हो तुम्हें ज्ञान है साथ के अनुसार तो ज्ञान है नहीं अपने मन में कोई माने रहे तो कोई किसी से लड़ने थोड़ी जा रहे तो भाई तुम अभिमान करो दूसरे अपने आप को ज्ञानी भी समय रहो तो हम तुमसे लड़ेंगे गलत अपने समझे रहो कुछ भी स्वतंत्र अपने आप में कुछ भी मान लेने के लिए माने रहो लेकिन शास्त्र तो यही कहता है कि यदि अहंकार है तो ज्ञान मन कुछ नहीं की परिभाषा भगवान शंकर भगवान शंकर जब रामायण शुरू करते हैं पार्वती को सुनाने के लिए वहां कहते हैं हर शुभुषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहनति अभिमान ये जीव का धर्म है अहंकार और अभिमान जीव भा है माने अज्ञान है चिराभास है बुद्धिवृत्तियां हैं आम वृत्ति है उसी को शरीर को इन्हीं को अपना रूप माने बैठे हो ये तो अहंकार है और जब ये अहंकार जब तक है इसको सत्य मान रहे हो और इसको छोड़ने को तैयार नहीं तो तो ज्ञान मिले ज्ञान आ गया तो अपने आत्म आत्मस्वरूप आ गए आत्मा आ गए तो सर्वत्र वही स्थिति में आ ज्ञान के फाल है अज्ञान का भी फल है अज्ञान के परिणाम से तो मेरा तेरा और मेरे तेरे के साथ झगड़ा के साथ लड़ाई अशांति मारकाट ये सब सा उसके साथ शुरू हो गए ज्ञान हो गया तो कहीं सभी नाना समाप्त हो गया एक विद्यमान है अब बताओ अब देखेंगे सर्वत्र एक ब्रह्म स्वरूप है उसी आनंद के अमुच आ रही है तो ऐसे में व्यक्ति को शांति भी आ गई विश्राम भी आ गया अभि हो गया जितने भी दंध है झगड़ा किसाद मार काट हो गया समाप्त हो गए हो ही नहीं सकते उसमें शांत संतोष ये सब गुण भी आ जाए कि ज्ञान के साथ गुण आ जाएंगे अज्ञान के साथ सारे दोनों का विस्तार हो जाता है तो बस ये कहते हैं कि, कि ज्ञान मान जहाँ एक करुणा ही मनुष्य जीवाभिमान मिटे और ब्रह्मांमान आगे ब्रह्मतत्व तो ये परमात्मा ये सर्वत्र विदिमान है उसके तो अतिरिक्त तो तो और तो कहीं कुछ नहीं है ये दृढ़ आ जाए संस्कार ऐसे बन जाए स्वभाव व्यक्ति का ऐसे ही बन जाए चित्त में पूरी चित्त में जाए, जैसे पहले कहा तत्व तो कुछ, तो कुछ नहीं है मेरा तेरा ने जगत इत्यादि कोई तत्व नहीं रखा है ऐसे करके दृढ़ता होगी कम ज्ञान हो गए और ज्ञान हुआ तो ज्ञान का लाभ भी दिखाई देगा उसका परिणाम जो है फल सुंदर वो सब उसको आने भीतर तो कहते कि हे अब लक्ष्मण जी को पहले जैसे भाई बोल दिया था ऐसी पाप करके भी बोल देते हैं तो एक बात यह की ये, ये ज्ञान जो दिया जाता है बताया जाने कोई पूछो उसको बताऊ है तो ये ज्ञान बड़े प्रेम पूर्वक दिया जाता है झगड़ा प्रसार करके नहीं दिया जाता है ज्ञान के नहीं दिया जाता है उसको अगर कोई बड़े ज्ञान की बात भी पूछे तो भी उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है कि भाई ये बड़े पुण्य की बात है कि तुम्हारे मन में ये बात जानने की जिज्ञासा आई तुम्हारा जैसा पुण्यात्मा संसार में कहा निगे तो। कर पहले प्रशंसा कर तो से कहो कि हां देखो ये बात उस प्रकार ऐसे है तब उससे कहो प्रेम पूर्वक समझा अपना नाम तो कहो नीता भी देखते हैं भगवान लक्ष्मण तो उसको अर्जुन को जब समझाते हैं तब बार-बार भी कहते हैं अर्जुन तुम तो मेरे बड़े प्रिय हो तुम तो मेरे मित्र हो तुम तो मेरे बड़े प्रिय हो इसलिए ये राष्ट्र रही बात मैं तुमको बता रहा हूं बड़े प्रिय तुम ऐसे करके जब बोले तब वो बताया था तरीका तो यहां पर भी देते हैं जब तो तो तो पहले तो छात्र पढ़ते हैं और तरह को ये होता है भाई तुमको स्कूल में कहीं टीचर होना है तो टीचिंग मैथड पढ़ो तब जब टीचिंग अगर आ जाए तो उसमें बताया जाता है तो बता जाता था कैसे पढ़ाया जाता है पढ़ते तो रहेगी तक लेकिन अपना पढ़ाना सीखो क्योंकि कैसे पढ़ तो क्योंकि पढ़ा देंगे तो ना और सीखो इसी प्रकार के धर्म विद्या सीखो तो सीखो लेकिन उसके बाद धर्म विद्या अगर कबाने के नौबत आए कहीं तो तंतव जब तक की हृदय उसको बताने के लिए प्रेम न उमड़े तब तो तक न बता अगर बड़े लगता है और पूछने वाले और दूसरे सुनने वाले व्यक्ति विरोधी लगते हैं अपने तब तो जब ने बताना उनको सामने में बाकी मत करो कच्चा मत करो जब हद कभी प्रेम उम्र है उनको बताने के लिए तब बताओ कहने के बात है इसलिए कहते हैं ये कि कहीं अचारो परम विरागी ताक करके भगवान प्रेम दिखाते हैं लक्ष्मण ये ताप अब देखो तुमको हम बता दें वैराग्य किसे कहते हैं कही अचारो परम विरागी हे पात वो परम विराग्य व्यक्ति कौन है तो लक्ष्मण के लिए ये पूछा कि बैराग भी आप बता भी बता देते हैं संक्षेप में बैराग के माने कहा है कि तीनों समस्त सिद्धियां जो है उनको के समान और तीन गुण त्यागी सत्र और उनसे उत्पन्न जो कुछ भी हो उसका सबका त्याग करे उसी व्रत अब तीन गुण के माने क्या है सत्र और सत्र